श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ दो नौ नवंबर अठारह सेवक के संग में रात के 10 11 बजे होंगे श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर तकिए के सहारे विश्राम कर रहे हैं मणि जमीन पर बैठे हैं मणि के साथ श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं कमरे की दीवार के पास उसी देवदान पर दिया जल रहा है श्री रामकृष्ण मेरे पैर सुहारते हैं जरा हाथ फेर दो मढ़ी श्री रामकृष्ण के पैरों की ओर छोटी खाद पर बैठे हुए धीरे धीरे पैरों पर हाथ फेर रहे हैं श्री राम रह रहकर बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण अकबर बादशाह की बात कैसी रही मणि जी हाँ श्री राम कौन सी बात कहो तो जरा मणि फकीर बादशाह से मिलने आया था अकबर बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहे थे नमाज पढ़ते हुए ईश्वर से धन दौलत की प्रार्थना करते थे यह सुनकर फकीर धीरे से अपने घर चला चल दिया बाद में अकबर बादशाह के पूछने पर उसने कहा अगर मांगना ही है तो भिखारी से क्या मांगू? श्री रामकृष्ण और कौन कौन सी बातें हुई थी मरी संचय की बातें खूब हुई श्री रामकृष्ण साहस्य कौन कौन सी मरी जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए तब तक प्रयत्न करना चाहिए संचय की बात सीति में कैसी कही आपने श्री रामकृष्ण कौन सी बात मरी जो पूर्ण रूप से उन पर अवलंबित है उसका भार वे लेते भी हैं नाबालिक का भार जैसे वली लेता है एक बात और सुनी थी वह यह कि जिस घर में न्योता रहता है वहाँ छोटा लड़का खुद स्थान ग्रहण नहीं कर सकता खाने के लिए दूसरे उसे बैठाते हैं श्री राम नहीं यह ठीक नहीं हुआ बाप अगर लड़के का हाथ पकड़ ले पकड़ लेकर जाता है तो वह लड़का नहीं गिरता मढ़ी और आज आपने तीन तरह के साधुओं की बात कही थी उत्तम साधु को बैठे हुए ही भोजन मिलता है आपने उस बालक साधु की बात कही उसने लड़की के स्तन देखकर पूछा था इसकी छाती पर ये फोड़े कैसे हुए और भी बहुत सी सुंदर सुंदर बातें आपने कही थी सब बातें कैसे ऊंचे लक्षण की है श्री राम को साहस कौन कौन सी बातें मणि पंपा सरोवर के उस उसकोवे की बात दिन रात राम नाम जपता है इसीलिए पानी के पास पहुंचकर भी पानी पी नहीं सकता और उस साधु की पोथी की बात जिसमें केवल श्री राम लिखा हुआ था और हनुमान ने श्री राम जी से जो कुछ कहा श्री राम कृष्ण क्या कहा मणि सीता को मैंने देखा केवल उनकी देह पड़ी हुई है मन और प्राण सब तुम्हारे श्री चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिए हैं और छातक की बात स्वाति की बूंदों को छोड़ और दूसरा पानी नहीं पीता और ज्ञान योग और भक्ति योग की बातें श्री राम कृष्ण कौन सी मणि जब तक कुंभ का ज्ञान है तब तक मैं कुंभ हूँ यह भाव रहेगा ही जब तक मैं है तब तक मैं भक्त हूँ तुम भगवान हो यह भाव भी रहेगा श्री राम नहीं कुंभ का ज्ञान रहे या न रहे कुंभ मिट नहीं सकता उसी तरह मैं भी नहीं मिटता चाहे लाख विचार करो वह नहीं जाता मणि कुछ देर चुप हो रहे फिर बोले काली मंदिर में ईशान मुखर्जी से आपकी बातचीत हुई थी भाग्यवश उस समय हम लोग भी वहाँ थे और सब बातें सुनी थी श्री राम साहस्य हाँ कौन कौन सी बातें हुई थी जरा कहो तो सही मणि आपने कहा था कर्म कांड प्रथम अवस्था की क्रिया है शंभु मलिक से आपने कहा था अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उनसे कुछ अस्पतालों और दवाखानों की प्रार्थना करोगे एक बात और हुई थी वह यह कि जब तक कर्मों में आसक्ति रहती है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं देते केशव सेन से इसी संबंध की बातें आपने कही थी श्री रामकृष्ण कौन कौन सी बातें मड़ी जब तक लड़का खिलौने पर रिझा रहता है तब तक माँ रोटी पानी में लगी रहती है पर खिलौना फेंककर, जब लड़का चिल्लाता रहता है तब माँ तवा उतारकर बच्चे के लिए दौड़ती है एक बात और उस दिन हुई थी लक्ष्मण ने पूछा था कहाँ कहाँ ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं राम ने बहुत सी बातें कहकर फिर कहा भाई जिस मनुष्य में यथार्थ भक्ति देखोगे ऐसी भक्ति की वह हंसता है रोता है नाचता है गाता है मारे प्रेम के मतवाला हो रहा है वहाँ समझना मैं अवश्य हूँ श्री रामकृष्ण आहा, आह श्री राम कुछ देर चुप रहे मड़ी ईशान से तो आपने केवल निवृत्ति की बातें कही थी उसी दिन से बहुतों की अकल दुरुस्त हो गई अब कर्तव्य कर्मों के घटाने की ओर हम लोगों का रुख है आपने कहा था एक दूसरे की बला अपने सिर क्यों ला दी जाए श्री राम कृष्ण यह बात सुनकर बड़े जोर से हंसे मड़ी बड़े विनय भाव से अच्छा कर्तव्य कर्म यह जंजाल घटना तो अच्छा है ना, श्री राम कृष्ण हाँ परंतु सामने कोई पड़ गया वह और बात है साधु या गरीब आदमी अगर सामने आया तो उनकी सेवा करनी चाहिए मड़ी और उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामत की बात भी आपने खूब कही मुर्दे पर जैसे गीर्द टूटते हैं यही बात आपने पंडित पद्मलोचन से भी कही थी श्री रामकृष्ण नहीं उलो के बामनदास से कही थी श्री रामकृष्ण को नींद आ रही है उन्होंने मड़ी से कहा तुम अब सो जाकर गोपाल कहाँ गया तुम दरवाज़ा बंद कर लो पर जंजीर न चढ़ाना दूसरे दिन सोमवार था श्री रामकृष्ण बिस्तरे से प्रातःकाल उठ कर देवताओं के नाम ले रहे हैं रह रहकर गंगा दर्शन कर रहे हैं उधर काली और श्री राधा कांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है मणि श्री राम कृष्ण के कमरे में जमीन पर लेटे हुए थे वे भी बिस्तर से उठकर सब देख और सुन रहे हैं प्रातःकृत्य समाप्त करके वे श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे श्री राम कृष्ण स्नान करके काली मंदिर जा रहे हैं उन्होंने मणि से कमरे में ताला बंद कर लेने के लिए कहा काली मंदिर में जाकर श्री राम कृष्ण आसन पर बैठे और फूल लेकर कभी अपने मस्तक पर और कभी श्री काली के पाद पद्मों पर चढ़ा रहे हैं फिर चामर लेकर व्यजन करने लगे श्री कृष्ण अपने कमरे की ओर लौटे मणि से ताला खोलने के लिए कहा कमरे में प्रवेश कर छोटी खाट पर बैठे इस समय भाव में मग्न होकर नाम ले रहे हैं मणि जमीन पर अकेले बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण गाने लगे भाव में मस्त हुए आप मणि को गीतों से क्या यह शिक्षा दे रहे हैं कि काली ही ब्रह्म है काली निर्गुण है और सगुण भी है अरूपा है और अनंत रोपिणी भी है गाना भावार्थ अ तारिणी मेरा त्राण कर तो जल्दी कर इधर यम त्रास से मेरा जी निकल रहा है तू जगदा है तू लोगों का पालन करती है मनुष्यों को मुक्त भी तू ही करती है तू संसार की जननी है यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर कृष्ण की लीला में तू ही ने सहायता दी थी वृंदावन में तू विनोदनी राधा थी व्रज वल्लभ कृष्ण के साथ तूने विहार किया था रास रंगनी और रसमयी होकर रास में तू अपनी लीला का प्रकाशन किया था तू शिवानी है सनातनी है ईशानी है सदा सदानंदमयी है सगुणा भी है निर्गुणा भी है सदा ही तू शिव की प्यारी है तेरी महिमा कहने के योग्य ऐसा कौन है कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने पूछा अच्छा इस समय मेरी कैसी अवस्था तुम देख रहे हो मढ़ी साहस्य यह आपकी सहज अवस्था है श्री कृष्ण मन ही मन गाने का एक चरण अराप रहे हैं